ओम गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवी नम तस्मे श्रीगुरवी नम अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के बीसवें श्लोक तक विचार किया यहाँ जो बता दिया एक दृष्टांत के द्वारा जैसा सूर्य के प्रकाश का आश्रय लेकर मनुष्य अपने क्रिया में सारे व्यापार में प्रवृत्त होते वैसे ही चैतन्य आत्म का सत्य को लेकर उसी कोई आश्रय बनाकर शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त होते हैं ये बता दिया आगे जो बता रहे आत्मा में कैसा अध्यास होता है इंद्रिया का धर्म एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे इक्कीसवें श्लोक में ्रियुणा कर्मा न्यमले सचिदात्म विवेकेना गगने का गगने दृष्ट गीलिवत् अद्यविवेकिन जैसा गंगने बोल तो आकाश में आकाश तत्व को ठीक ठीक से ना जानने वाले अविवेकि अतः जो अविवेकी विचारहीन विषयाकार जिनकी बुद्धि है ऐसे पुरुष मतलब व्यक्ति को नीलीमाधिवत आकाश नीला है आकाश लाल है आकाश सफेद है तो इस प्रकार नीलिमादि का अध्यास होता है आदि से बोलते कटाकार कड़ाई जैसा ढका है ऐसे ही सच्चिदानंद शुद्ध आत्मा में देह इंद्रियादि के गुणों तथा कर्मों का अध्यास होता है अविवेक के कारण अर्थात अविवेक ही अध्यास के प्रति कारण है विवेक ही उस अध्यास को हटा सकता है तो तात्पर्य ये, ये है उसका भावार्थ आकाश निरवयव है और निरूप है क्योंकि उसमें रूप नहीं है रूप यदि होता तो नेत्र इंद्रिय का विषय होना चाहिए सावयव यदि हो तो जैसा वायु जैसा तो इंद्रिया का विषय होना चाहिए था इसलिए निरवयवा और निरूप और अपेक्षाकृत वो विभु है व्यापक है उसमें अर्थात तो उस आकाश में नीली महा अतः नीला है लाल है सफेद सब लेना तथा कटाहकार की बानो बीच में किसी एक मैदान में आप खड़े हैं। चारों तरफ से देख लीजिए एक विशाल कड़ाई इस पृथ्वी को ढकी है ऐसा मालूम पड़ता है उसी को बोलते है तलामलाज तो कटाहाकार की प्रती भान होता है ये भ्रमवशात होती आकाश तत्व को समझने वाले आकाश तत्व को यथार्थ रूप से जानने वाले जो विचारक गगन को मलिन कटाकार नहीं मान सकता है, उनको पता है आ, गगन में मलिनता नहीं है क्योंकि हम जहां बैठे हैं, वो भी आकाश है वहां कोई मलिनता भी नहीं ना कटाकार है ये तो आकाश तत्व को ना समझने वालों में ही अभिवेकियों में ही अविचारक है उनमें भी भ्रमवसाद भष्ट भा, ये दो नीलिमा और कटाका ठीक ऐसा ही आत्मा सचिदानंद सत है चित है आनंद स्वरूप है विशुद्ध है कोई भी दोष नहीं है निष्कला है उनमें कोई अवयव नहीं निरवय है वो गदहा पंचदशा कला मुंडक में बता रहे तथा निष्क्रिय है कोई भी क्रिया ने क्रिया होती सावयाव में आकाश में क्रिया नहीं आत्मा में कहाँ से होगी निष्क्रिया उनमें अथा आत्मा में देहेंद्रियों का गुण तथा कर्मों का शरीर और इंद्रियों का गुण और कर्मों का अज्ञान के कारण अविवेक के द्वारा अध्यास होता रहता है इसलिए देह का धर्म जन्म है मरण है जरा है व्याधि है और बचपन है जवानी है बुढ़ापा है गोरा है काला है ये आरोप करके देह के धर्म को आत्मा का धर्म मानने लग जाता मैं बूढ़ा हो गया मैं बालक हूँ मैं जवान हूँ मैं गोरा हूँ मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ ऐसे ही इंद्रियों के धर्म अंधत्व में अंधा हूं बजरत्व में भयराहू आदि आत्मा में अध्यास करके बोलते अंधोह हम बदरो हम हम ऐसा व्यवहार करते इसी प्रकार आदि के जो व्यापार को भी आत्मा में अविवेक कल्पना करके ही आत्म को मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इस प्रकार अज्ञानी लोग मानते आत्मतत्व का बोध हो जाने पर आत्मतत्व को यथार्थ रूप से जानने पर देहन्द्रिया के गुण अथा देहेंद्रियादियों का गुणों और कर्मों का अध्यास ना होने के कारण मैं अकर्ता हूँ मैं अभोक्ता हूँ मैं संसारिन न जायते प्रियते शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्मा हूँ इस प्रकार अपरोक्ष अनुभव होने के कारण तत्वित पुरुष ज्ञानी पुरुष अपने को नित्य मुक्त मानता है अतः सदा मैं मुक्त स्वरूप हूँ शिवो हम शिवो हम प्रेम अस्वरूप मैं प्रेम स्वरूप मैं मुक्त स्वरूप हूँ ऐसा मानता है क्योंकि आत्मा में कोई धर्म नहीं है ये अध्यारोपित इसलिए पहले भी मैंने बताया था क्षुदा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीर से षड़ में रहता शिव देखिए भूख और प्यास ये किसका धर्म है प्राण का है जब तक शरीर में प्राण है तब तक भूक प्यास मुर्दे को कितना भी खिला दीजिए कहाँ खाएंगे? तो ये प्राण का धर्म है क्षुदा और पिपासा बोलता है मई भू का मई प्यासा आप भूक और प्यास का दृष्टा हो देखने वाला आप है तभी भूक और प्यास मालूम पड़ा मई भू का मई प्यास ये धर्म आरोप मनसा शोक मोह को ये शोक और मोह मन का धर्म है ये तो अन्वय व्यति से सिद्ध कर सकते मन है शोक और मोह मन नहीं है शोक और मोह नहीं जागृत में मन है शोक और मोह होता है स्वप्न में मन है शोक मोह होता है सुषुप्ति में मन नहीं है कहा शोक मोह होता है किसको पता मैं कौन हूं लोका लोका भवति, पिता अपिता भवति, माता अमाता भवती संद्यास को प्रवणो अश्रवणत तो मन का धर्म है इसलिए मनो को पवित्र करना चाहिए अरे मन को ठीक करो मन के वशीभूत मत हो जाओ <coughs> मनो को आप वश करो आपका मन है मन जो चाह रहे वैसा मत करो आप चाह रहे वैसा मन को चलाओ मन चाहता है अनात्मा विषय में उसका स्वभाव है बंदर के जैसा चंचल माना है चंचलम ही मना कृष्णा ऐसा नहीं बहुत चंचल है इसलिए उसे चंचल मन को स्थिर करो ये मन का धर्म है मन सा मोह को जन्म मृत्यु शरीर ये जन्म और मृत्यु ये तो शरीर का धर्म है अर्थात सबसे पहले पिता के वहां गर्भ में रहता है और उसके बाद माता के शरीर में प्रविष्ट होता है वो प्रथम धर्म जन्म उसका माता के गर्भ से बाहर आता है ये दूसरा जन्म वैसे मरने के बाद दोबारा आता है वो तीसरा जन्म मान है ये जन्म और मृत्यु शरीर का धर्म है तो बोलते मेरी जन्म हुआ है मेरा जन्मदिन है मेरी मृत्यु होगी इसलिए जन्म मृत्यु शरीर शा आरोप किया इस इसका नाम है ष उर्मे तरंग है ये छे तरंग जब तक वहीं में रहेगा आप जीव है षड ऊर्मी रहितो शिवहा ये छः उर्मियों से रहित तो हो जाएंगे आप इनका दृष्टा बन जाएंगे इनका साथ तादाद में नहीं रहेंगे आप शिव हो जाएंगे यही जीव और शिव में भेद है इसलिए सारे धर्म उस आत्मा में आरोपित है प्राण और प्राण का दो धर्म भूख प्यास मन और मन का दो धर्म शरीर और शर, शरीर का धर्म इसलिए विचार के द्वारा चिंतन के द्वारा ये सिद्ध मानना चाहिए मैं इनसे परे हूँ मैं देखने वाला मैं हूँ तभी इनका अस्तित्व है मैं नहीं हूं इनका अस्तित्व नहीं किन्तु सोचता लोग इसके बिना मैं नहीं रह सकता इतना अतिहास हाँ कितने ही भूल करता है मनुष्य तेरे पास शास्त्र है बताने वाले गुरु है तो भी इस प्रकार करते हैं बेचारे पशु आदि प्राणी क्या करेंगे इसलिए विचार करो संसार में जो जितना भी पदार्थ दिख रहे कोई किसका नहीं है आपात्र मणि बस है इसलिए व्यवहार करो उसमें पशु मत अपना लक्ष्य के ओर बढ़ो इसके लिए आचार्य जी सबको उद्धार करने के दृष्टि से सबके हित के लिए यहाँ आत्मबोध का निरूपण कर रहे कितने कृपाल है कितने दयाल है ओम शांति शांति शांति